आइए सुने कार्यक्रम हवा महल एक बीमार 100 अनार आइए आज आए लतीफ का लिखा ये पहसन सुनते हैं निर्देशक मुख्तार अहमद राम ये एकदम छिखी क्यों आने लगी आपको आ, ये भी कोई पूछने की बात है पूछने की बात है बिरला जुकाम हो गया है ओहो जुकाम हो गया है तो लेट जाइए कुछ देर के लिए और शाल ओढ़ लीजिए मैं कॉफी तैयार करती हूँ नहीं नहीं कॉफी अभी नहीं दूध कर लाओ थोड़ा सा जुकाम बह जाएगा आप कहते हैं ना दूध लाती हूं। उसमें जरा सी डाल दूंगी। लेकिन पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपको जुकाम हुआ है कि नहीं अच्छ। ये पूछ कर क्या करोगी देखिए ना जुकाम गर्मी से भी होता है और सर्दी ऐसी भी बारिश से भी पानी में भीग जाने ऐसी और का है का है से क्या मतलब क्या है तुम्हारा मतलब ये कि अगर ये मालूम हो जाए कि जुकाम होने का कारण क्या है तो इलाज आसानी से हो सकता है आ, आ, आ, इलाज करेगी आप हटिये मैं कोई डॉक्टर हूँ जो इलाज करूँगी मैं तो ये कह रही थी कि किसी डॉक्टर को नहीं बिमला नहीं, नहीं बात बात पे डॉक्टर को बुलाना अच्छा नहीं मामूली जुकाम है निकल जाएगा जाओ दूध ले आओ लेकिन जुकाम में खाना पीना तो तुम तो बाल हाँ, की खाल निकालती होता हूँ देखिए देखिए देखिए बीमारी की वजह से जाओ तुम दूध तो ले आओ गर्म करके अच्छी बात है लाई देती हूँ लाई देती हूँ लेकिन जरा लेट तो जाइए बीमार बना के छोड़ोगी मुझे ले अच्छी। अच्छी। अच्छी। अच्छी। अब शाल उड़ा दो मुझे लिहाफ लिहा दो कंबल जो कम्बल नहीं बस शाल काफी है ये लीजिए हम्म, बस ठीक है अब कानों पर लपेटो। मफल आप जाओगे भी अब मेरा सर खाती रह है, है नाराज हो रहे हैं आप तो बिना वजह। लीजिए मैं चली अरे भाई किशोर कौन है भाई मैं लादा अमृत आइए आइए आइए आइए। अरे भाई किशोर मैं ये पूछने आया था कि ये तो तुम ओढ़े लिपटे क्यों पड़े हो कुछ नहीं यूही जरा जुकाम का असर हो गया है ना जुकाम ये तो बहुत मामूली सी शिकायत है किशोर चुटकी बजाते अच्छा होता है जुकाम शर्त ये है कि इलाज ना किया जाए आपका मतलब कि ठीक तरह इलाज किया जाए बिल्कुल नहीं इलाज किया और समझ लो कि आई मुसीबत जी मैं कुछ समझा नहीं अमृतलाल जी अरे भाई मतलब ये कि यूं कहने को तो बहुत मामूली सी शिकायत है जुकाम लेकिन होता ये है कि इसे मामूली शिकायत समझकर कर फौरन इधर उधर के इलाज शुरू कर देते हैं लोग बस जुकाम बहने नहीं पाता बंद हो जाता है और जहां जुकाम बंद हुआ तो समझ लो कि नाक में बंद अब मेरा मतलब है नाक में दम जी तो फिर फिर क्या इलाज बिल्कुल बंद यानी अगर शुरू ना किया हो तो शुरू ना करो इलाज से मेरा मतलब है डॉक्टर हकीम का इलाज ही नहीं बल्कि ये घरेलू किस्म के चुटकुले जैसे गर्म पानी में नमक मिलाकर पी लिया हल्दी गुड़ खा लिया या अक्सर जाहल किस्म के लोग दूध गर्म करके पीकर लेट जाते यानी दूध गर्म करके पीना जहालत है जहालत है बिल्कुल जहालत दूध गर्म करके पीना तो ये लीजिए गर्म गर्म हो आप नमस्ते अमृत लाल जी जीती रहो जीती रहो कहो ये क्या ले आई जी कुछ नहीं जरा दूध गर्म करके इसमें सोट डाल दी है ओह दूध में सोट क्या जालत है ये जी क्या कहा मैंने कहा जुकाम हो जाए तो दूध में सोट डालकर पीना सरासर हिमाकत क्यूँ अमृत लाल जी नहीं हिमाकत तो नहीं जी कहा था मैंने जी जी जी जी वो एक ही बात है समझी बिमला जी लेकिन आप ही ने तो कहा था कि दूध गर्म करके तुम तु, चुप रहो जी ले जाओ ये दूध दूध मैं कोई दवा नहीं पीऊंगा बिल्कुल ठीक इसी तरह दूध निकल जाए जुकाम अपने आप साफ हो जाएगा जी बहुत बेहतर अरे बिमला खड़ी मुंह क्या देख रही हो ये दूध ले जाओ चाय बना लाओ जी के लिए जी अच्छा अभी लाई अरे अरे नहीं नहीं नहीं भाई बे, बेटा कष्ट ना करो मैं यही दूध पी लूंगा यही गिलास में हो ना। जी, लेकिन इसमें... लेकिन इसमें तो सोट मिली हुई है कोई बात नहीं अब सर्दियों का मौसम आ रहा है और सोट गर्म होती है फायदा करेगी लाओ बिमला लो गिलास अच्छा किशोर तो मैं चला मेरी बात का ध्यान रखना इलाज विलाज कुछ नहीं करना बिल्कुल ना करना जी बहुत बेहतर नमस्ते हाँ चाय अलबत्ता हो लेकिन वो भी बहुत हल्की सी जी नमस्ते और शकर के बदले चुटकी भर नमक डाल लेना तो अच्छा होगा बेहतर है नमस्ते और अगर कमजोरी मालूम हो तो एक आध पापड़ खा सकते हो जी लेकिन तल नहीं भैया हुआ पापर। अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा नमस्ते जीते रहो सुखी रहोल <coughs> सर में दर्द हो रहा है सर में दर्द हो रहा है तो तुम चुप रहो जी मैं कहती हूँ बस बिमला बस अमृत लाल जी की नसीहत और मशवरे सुनते सुनते कान पक गए तुम कुछ नो मैं तो समझती हूँ क्या मैं हूँ हिमत खान आ जाइए हिमत भैया आ जाइए आदाब भाभी किशोर भाई नहीं हैं तो है क्या? है क्या जी नहीं है तो जरा कह दीजिए उनसे ये ये तो यही है मैं समझा अंदर अरे ये -पेटे क्यों पढ़े हो भाई तो <coughs> बचाए बड़ा मूजी मर्ज है ये तो दमा तो दम के साथ जाता है लेकिन ये भी कुछ कम नहीं नाक में दम कर देता है अमृत लाल जी भी यही कह रहे थे क्या अमृत क्या कुछ नहीं कुछ नहीं हाँ तो मैं कह रहा था की इलाज फौरन शुरू कर देना चाहिए अभी किया तो नहीं नहीं भैया अभी तो कुछ बड़ा अच्छा हुआ बड़ा ही अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया और मैं क्या पहुंच गया कुदरत ने पहुंचा दिया अच्छा भाभी एक काम कीजिए पहले खूब सा पानी चूल्हे पर चढ़ा दीजिए और खौलने दीजिए खूब खौलने दीजिए जब खौल जाए मेरा मतलब है अच्छी तरह खोल जाए तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और वो दारचीनी होगी ना घर में जी जरूर होगी हर घर में होनी चाहिए हाँ अमृतलाल जी कह रहे थे कि जुकाम में इलाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी इलाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सीधे मौत के मुंह में चले जाना चाहिए कौन आएंगे अमृतलाल ओ अच्छा वही तुम्हारे पड़ोसी बुजुर्गवार वो क्या कहेंगे एक ही नुस्खा है उनके पास तो हर मर्ज का अमृत लाल जी के पास नुस्खा काहे का नुस्खा खांसी हो जुकाम हो बुखार हो बस वही दूध और सोट सोट दूध और सोट हाँ हाँ तो की क्या बात है इसमें यही नुस्खा तो तुम्हें भी बताया होगा नहीं नहीं उन्होंने तो, तो मैं दूध में सोट मिला लाई तो कहने लगे की क्या कहा था उन्होंने कि ये का चुटकुला है और जुकाम में तो किसी भी का इलाज नहीं करना चाहिए और फिर कर गर्म करने को नहीं भाई नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं थकान सी महसूस हो रही है कुछ सो रहा हूँ तो सो रहा हूँ यानी सोना चाहते हो तोबा करो मिया तो करो सोए और गए गड्ढे क्या मतलब मतलब ये सो ही नहीं सकते हर चंदते हो बात यह है भाई कि जरा तनहाई और खामोशी हुई के नींद आने के बदले तरह तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं बुरे-बुरे ख्यालात और जब बुरे ख्यालात आने शुरू होते हैं तो मर्स और भी जोर पकड़ता है और भी जोर पकड़ता है तबियत बिल्कुल नहीं चाह रही है बिल्कुल हद होगी अरे भाई तुमसे कौन कह रहा है तो बातें करो तुम चुपचाप लेटे रहो बातें मैं करता रहूंगा तुम्हारी तबियत बैलेगी हाँ तो भाभी जरा वो पानी तो रख दीजिए गर्म होने को और दारीनी के टुकड़े निकाल लीजिए अच्छी बात है। कोई नहीं कुछ नहीं कहाता हूँ क्या बात कही अब अल्लाह कमाल कर दिया अरे भाई मैं तुम्हारे आरामी का तो सामान कर रहा हूँ लाख दवाओं की एक दवा है दारचीनी बड़ी खूबियां है इसमें एक तो भाई बस बस बस मैं आपको सुनना नहीं चाहता अमृत लाल जी पहले ही उल्टी सीधी बातें करके सर में दर्द पैदा कर गए अब उसे ज्यादा न बढ़ाओ क्या कहा सर में भावा, भावा। अरे भाई दर्द सर केार तो चीनी, चीनी।, चीनी फिर वही दार चीनी में नहीं पीऊंगा दार चीनी नहीं खाऊंगा दार चीनी कुछ ना खा लूंगा संखिया खा लूंगा लेकिन दार चीनी कभी नहीं खाऊंगा समझे अरे अरे चिल्लाते क्यों चिल्लाऊंगा जरूर चिल्लाऊंगा घर मेरा आवाज मेरी तुम कौन हो हो मुझे मना करने वाले? क्या क्या बात है? Hello, hello, John. क्या बात है? है है किशोर? किशोर कुछ नहीं जरा जुकाम की शिकायत गई भाई को। My God, मतलब कोल्ड फ्लू जी हाँ जी हाँ जी हाँ जुकाम कोल्ड फ्लू ये है मुझको था और है और बहुत जोरों से है लेकिन तुम तुम दवा न कर देना बतलाना दवा रेमेडी Of course, एक दम आसान ओ, है। ओ, ओ, ओ, तो तुम्हारे पास भी कोई नुस्खा है अब तुम भी मुझे बताओगे समझाओगे मशवरा दोगे, मेरा सर खाओगे? Oh, no, no, किशोर, तुम समझे नहीं और जुकाम में दवा तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हाँ मिस्टर जान यही तो मैं इनसे कह रहा था तुम चुप रहो जी मैं बिल्कुल चुप हूँ मैं तो सिर्फ ये कह रहा था हाँ मैं ये कह रहा था की जुकाम क्या जितनी भी बीमारियां होती है सब विटामिन की कमी से होती है जानते हो विटामिन हाँ हाँ विटामिन में जुकाम अच्छा है तो सर में दर्द होगा ही ऐसा करो तुम पहले ये मालूम कर लो की जुकाम और सर का दर्द किन किन विटामिन की कमी से होता है शायद ए e, सी एंड बी ट्वेल्व विटामिन क्या कहते हैं इसको हमत हयातीम आई सोई आई सोई अच्छा तो फिर ये मालूम करो कि विटामिन ए सी और बी ट्वेल्व किन किन चीज़ों में होते हैं आई I मीन mean, खाने पीने की चीज़ों में फॉर एग्ज़ाम्पल ए होता है घी और मक्खन में सी होता है चूने में और एज फॉर आई रिमेम्बर बी ट्वेल्व होता है पालक की में तो मतलब ये हुआ कि जुकाम हो जाए तो पालक में घी मक्खन और चूना मिलाकर खाना चाहिए ये, ये। लीजिए भैया गर्म पानी और हो मिस्टर जॉन क्या गर्म पानी हॉट वाटर नो नो नो जुकाम में गर्म पानी बहुत फायदा करता है Never. नुकसान करता है बाको मत ये बड़ा आया विटामिन वाला घी और चूना अरे अरे अरेमत भैया मिस्टर जॉन तुम चुप रहो जी मुझसे क्या कहते हो अपने दोस्तों को मना कीजिए ना क्यों हमने क्या किया हम पर झूठा इल्जाम जाओ चले जाओ भाग जाओ विटामिन भागो भाग जाओ पागल हो जाऊंगा मैं समझे अच्छा अच्छा चिल्लाओ मत हम जाते हैं छेड़ो भाभी भाई भाई ओह हो दमा खाली कर डाला तुम ने में दम कर दिया जुकाम न हुआ एक मुसीबत हो गई जी हाँ, लेकिन मैं कह रही थी तुम चुप रहो जी। बेदी जी, बेदी जी। जी जी जी बीबी बीबी बीबी मालिक, मालिक, मालिक, वो आ कौन आ गए। गए? कौन डॉक्टर डॉक्टर? साहब। डाक्टर? ए, जी मालिक, जी ने मुझसे कहा था डॉक्टर साहब को बुला लो वो आ गए मालिक देख दे गए हाँ हाँ कह दे तबियत बिल्कुल अच्छी है और वो फुटबॉल देखने नहीं खेलने गए जी मालिक जी श्री अभी आपने श्री एम ए लतीफ का लिखा प्रहस्न एक अनार सौ बीमार सुना कलाकार थे डॉन मुख्तार अहमद बेंजमन गजन शबी अब्बास गोपाल सहगल और चमनपुरी